मनादिनाश अचेतना प्रवृत्ति दृश्य इस दुनिया में जैसे अचेतन जड़ो कौन में प्रवृत्ति दिखाई देती है तो वह प्रवृत्ति कोई न कोई चेतन से अधिष्ठित होकर हुआ करती है क्योंकि वे अचेतन उन है उनमें बिना चेतन अधिष्ठित हुए कभी क्रिया देखने को नहीं मिलती यथा तथा उसी प्रकार से घटा रहे अभी मनाधिनाश चेतना नाम तथि लिंगम चेतनावतो अधिष्ठात अस्तित्व ये मन आदि जी इंद्रिया है ये सब अचेतन है पांच भौतिक कार्य होने के नाते अचेतन है जड़ात्मक है और लेकिन इन जड़ात्मक तत्वों में भी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है और वह प्रवृत्ति ही हमारे लिए लिंग है हेतु बन जाता है चेतनवानो अधिष्ठात्र अस्तित्व चेतनवान किसी अधिष्ठात्मक अस्तित्व में यह अनुमान करने में हमारा यह उत्कृष्ट लिंग बन गया हेतु है यदि अनुमान किया जाए तो हेतु के रूप में उपयोग हो जाता है एक प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मनाजिम चेत्र अचे प्रवृत्ति असिधो हेतु ऐसी आशंका नहीं, नहीं। कर्णानी ही मनाजिनी नियम प्रवर्तन थे कर्णादि जो है जो मनादि हैं कर्ण वे कैसे है नियमित रूप से प्रवर्तन तन्ना सदी चेतनावती अधिष्ठातुर अधिष्ठात्री उपपद्यते, और चेतनवती अधिष्ठाते के बिना यह उपपन्न नहीं हो सकता असती चेतनवती अधिष्ठात्री तन्ना उपपद्यते, कोई चेतनवान अधिष्ठाता को माने बिना इनके नियमित रूप से प्रवृत्ति होना देखने को नहीं मिल सकता नियमित रूप से प्रवृत्ति का मतलब क्या कान सदा सुनने का ही काम करता है तभी देखने का काम करता नहीं क्या हैं? अभी नहीं करता और अंक सदा देखने का ही काम करता है हैं? सुनने का काम नहीं करता है लेन विचित्रता है जो देखा हुआ सुना हुआ दोनों की बात वह बोलती है जो ना देखती है ना सुनती है वाणी वाणी बोल रही है ना पर क्या बोलती है देखो इतनी उल्टा है मैं देखा हूं बोल कौन रही है वाणी और कह रही है? मैं देख रहा हूं वाणी तो देखती नहीं है वो मैं देख रही पर मानना पड़ता है इन सब का समन्वय करके वाणी से बुलवाने वाला जो देखने वाला वास्तव में कौन है वो चक्षु वाणी श्रोत्र इन सब से भिन्न कोई चेतनवान पुरुष है जो कहता है मैं देखा हूं इसे जो अंकों से देखा हुआ को संबंध जोड़ करके वाणी के साथ द्वारा बोलने वाला वह आंक और दोनों से भिन्न कोई चेतन पुरुष ही होगा इसके बिना जड़ स्वयं इस प्रकार से व्यवस्थित नहीं कर सकते नहीं तो सदा वाणी बोले मैं देखा ही हूं बल कल बोली मैं सुना हूं मैं हूं। मैंने स्वाद लिया है मैंने सारी इंद्रियों के बारे में वही बोलती रहती है ना तो बोलने वाली तो वही अकेली है अन्य पूरे नौ इंद्रियों के द्वारा जो भी हो रहा है सबके वर्णन वही करती है और खुद के बारे में वही बोलती मैंने ऐसे बोली थी है ना? खुद जो बोलती है उसके स्मरण करके बोलने वाली भी वही है और अंत तन के मामलों को भी बोल देती मैं बड़ा दुखी था मैं सुखी था कौन बोल रहे हैं सब? वाणी बोलती है लेकिन इन सब व्यवस्था जिनको आपस में जोड़ करके एक का देखा हो दूसरे से बुलवाने वाला कोई इन दोनों से भिन्न न ना हो तो व्यवस्था बनी नहीं सकती है नियमित इन इंद्रियों की प्रवृत्ति हो नहीं सकती जाए, कभी कान जैसे से लग जाएं। और कान से से से से देखने देखने लग लग लग आप, आप सुनने सुनने के जैसे जैसे, हो भी, आदमी और लगे, को होते ही नहीं। किस प्रकार से उल्टा पलटा कभी प्रवृत्ति होता हो देखने को नहीं मिलता करणारी मन आदमी प्रवर्तन तय वह कच्चा असती चेत्रात्री उप न उपद बिना चेतनवान अध बात उपन्न तो नहीं हो सकता है अतएव इतना तो सभी के द्वारा स्वीकार है इसलिए शरीर आदि से भिन्न इंद्रिया से भिन्न कोई चेतनवान है लेकिन वह चेतनवान स्वर्ग के भोगता भी होता है यह भी सबके द्वारा माननी है किंतु उसका विशेष स्वरूप कोई नहीं जानता हैं जो तो ब्रह्म तो मेरा स्वरूप है इसलिए कहते तो हैं, हैं। वाक्य में शिष्य यह बात तो जानता नहीं है तद विशेष अतनावत साम चिगते विशेषाथ प्रश्न उपपद्यशेष मे विशेषाथम इत्यादो संग्रह सूत्र में जो कहा गया था विशेषार्थ उसकी व्याख्या अनधिग मत सूत्र में क्या कहा था प्रवृत्ति लिंगात विशेषार्थ प्रश्न उपन्न प्रवृत्ति लिंगा की व्याख्या हो गई दृष्टान रथादियों को और घटा दिया मनादि में और स्थापित कर दिया चेतन वास अधिष्ठित होकर की प्रवृति होती है प्रवृत्तिलिंगा आदि इतने अंश सूत्र का व्याख्या हो गया और अब रह गया था विशेषार्थ प्रश्न उपन्ना विशेषार्थ को बतारे देखे प्रश्न उपवर्ण पूरे को ले रहे तद विशेष अनधिगमत तद विशेष उस आत्मा का उस चेतनवान तत्व का विशेष स्वरूप क्या है अनधिगमत उसका सम्यक अधिगम अभी नहीं हुई है ज्ञान किसी का अभी तक नहीं है इसलिए चेतनावत सामान्य च अधिगते जब चेतनावत सामान्य करके निश्चय हो गया वो चित्तनवान है यह सामान्य रूप निश्चय कर लिया तो विशेषार्थ प्रश्न उपये उसका विशेष स्वरूप संबंधी जो प्रश्न है वह उपन्न ही है अनुपन्न नहीं है इस प्रकार से भूमिका हाँ समाप्त हो गए अब मंत्र में घुस के नितम वाच मी मामा के नितम के मन पहला प्राण है ना उसके बाद शायद प्राण प्राण के बाद इष्टम कसा यदि वास्तविक सिद्धांत ये तो सामान्य रूप में बोल दे रहे हैं पहले इसी इच्छा मान करके आभिक संभव नहीं है इसलिए इच्छा मान करके कह दिया जा रहा है के इष्टम अर्थात कस इच्छा मात्र किसकी इच्छा मात्र से मन पतती मन गच्छती स्व विषय व्याप्रियते इत्य यह मन गिरता है गिरता है का मतलब जाता है पतधिकार क्या करते भाषाकार में गच्छ मन का विषयों में गिर जाने का मतलब है विषयों की ओर जाना उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं स्वाविषये विषय है, नियम व्याप्रियत अपने अपने विषय में वह नियमित रूपेण अपना व्यापार करता है जो मन का अपना विषय क्या है आंतरिक जितने भी वाह और बाह्य जितने भी, भी है बाह इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों को बाह इंद्रियों के द्वारा आंतरिक विषयों को स्वयं ही वह मन सदा नियमित रूप उनके साथ व्यापार करता हुआ बोध कर में सहयोग देता है मना की व्याख्या मनुते अनेज्ञान्तक मन से एक मन मत नहीं लगा बुद्धि अहंगा अंतरण मनुते अने मन ऐसा कर दिया। अर्था विज्ञान मन मणुते अन जान ज्ञान का निमित्त जो विज्ञान अंतक विज्ञान्तरण विज्ञान का निमित्त संपूर्ण अंतकरण है, उसको हम मन थिवा थिवा थिवा इवा इवा तो ब्रह्म कभी इच्छा तो कर ही नहीं सकती ब्रह्म भी इच्छा कर लग जाए तो हो गया चौपट ब्रह्म और जी में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा सब ब्रह्म कवि कामना नहीं करता है स्व काम जो कहा गया श्रुतियों वह भी केवल मायावचन चेतन में है शुद्ध में नहीं इसलिए कहते हैं प्रेषित वैदी उपमारता दो नंबर टिप्पणी इसलिए प्रेषित वैदी प्रेरित इत्यता। प्रेरित भृत्यादि के समान यह मन भी काम करता है जैसे मालिक के द्वारा प्रेरित होकर के नौकर काम करता है उसी प्रकार से मानो या ब्रह्म के द्वारा प्रेरित होकर के मन अपने व्यापार करने में लगा हो रहा है न तो इस तो प्रेषित शब्द और अर्थो यह संभवतः भाषिकार यही विलक्षण है वाक्य भाषा और पद भाषा में पद भाषा में पद का जैसा इच्छितम्छितम यही लेकर के व्याख्या कर दिए और यहाँ करके नहीं निर्गुण भ्रम के प्रकरण में इच्छा कैसे हो सकता है भ्रम के द्वारा असंभव प्रेषित और न जो इशित और प्रेषित अर्थ का जो सामान्य स्वीकार किया गया है लोक व्यवहार में वह अर्थ यह इस प्रकरण में श्रुति में बिल्कुल संभव नहीं है नहीं शिष्या मनादिनी विषय प्रेषमा विविक समझ विविकया तृतीय हेतु में तृतीय हमेशा तृतीया तृतीय विविक है, है ना? ना? आगे क्या है विविधता नित्य स्वरूपतया उसमें दो भाग कर देने पड़ेगा विविक और नित्य चित स्वरूपतया आगे के लिए विविधतया शिष्यानि व मनादिनी शिष्य की प्रेरणा ही पेशेती प्रे आत्मा आत्मा जो है जिस प्रकार से गुरु शिष्यों को प्रेरित करता है जाओ पानी ले आओ उस प्रकार से आत्मा मन को जाओ भाई सुख का अनुभव करो रूप को देख के खबर ले आओ घट के बारे में ऐसा प्रेरणा देकर के भेजता नहीं है शिष्यानि व गुरु यथा तथा मनादिनी आत्मना प्रशी विषय विषम की ओर जाने के लिए मन को आतंक नहीं कर सकता क्योंकि अत्यंत भिन्न अत्यंत असंबदत्व गुरु और शिष्य के बीच में संबंध है पर तो संबंध के वजह से प्रेर प्रेरक का भाव बन जाता है लेकिन यह आत्मा और मन के बीच में कोई संबंध नहीं आध्यात्मिक झूठी संबंध जगत जीखने से मान लिया जा रहा है वाक्य वो भी संबंध नहीं है जैसे रज्जू जो है रज्जू में सांप पैदा हो गया रज्जू और समर, सांप के बीच में एक आध्यात् संबंध अपने कल्पना कर लिया क्योंकि वह सांप को रज्जू में दिखाई दिया था इन वास्तव में न सांप है न कोई संबंध है वहां केवल भ्रम था तद्वत यहाँ पर भी इस भ्रम में न तो जगत है न जगत के क्या वहां कोई आध्यात् सम्बंध मानने की कोई जरूरत नहीं है वास्तव में कोई संबंध नहीं है ये झूठी हो गई है सत्य अंत मिथुनी कृत्य हो गया है कभी अनादिकाल में इसको छुड़ाने में लगे हैं सब लोग सत्य के साथ इस अंदरत का मिथुन भाव के समान मिथुन भाव हो गया ऐक्यता के समान ऐक्यते आध्यात्मिक जो है परस्पर संबंध एक बना हुआ है जो वास्तव में नहीं है इसे जैसा गुरु और शिष्य में एक संबंध होने के नाते प्रेरी प्रेरक भाव रहता है उसी प्रकार से मन और आत्मा में कोई संबंध नहीं है अतः प्रेरक भाव नहीं हो सकता एक हेतु और दूसरी बात नित्य चित्त स्वरूपतया तो निमित्त मात्र प्रवृत्त नित्य चिकित्सा अधिष्ठा त्रिवत नित्य स्वरूपतया ये उसी प्रकार से चकोर पक्षी के समान दृष्टान बना दिया आप पूरा समझना पड़ेगा नित्य चिकित्सा अधिष्ठात्री कर देगा मेन डॉक्टर चीफ मेडिकल ऑफिसर ऐसा नहीं करने का चिकित्सा मेडिकल अधिष्ठात्री ऑफिसर नित्य है ना वो चीफ है चीफ मेडिकल ऑफिसर ऐसा अर्थ नहीं करने का ये चकोर पक्षी का नाम है नित्य अधिष्ठा चिकित्सा अधिष्ठात्री चकोर पक्षी का नाम है क्योंकि इसका विस्तार से समझना है थोड़ा आनंद गिरी में जाइए पहले दृष्टांत समझ लीजिए वैसे हिंदी पहले बता देता हूं रूपेणा पहले जमाने में राजा लोग क्या करते थे एक चकोर पक्षी नाम का एक पक्षी था उसको पालते थे और जहां भी जब वो अपने साथ उसको ले जाते थे वो उनके पास ही रहता था कभी हाथ पे कभी यहां कभी वहां बैठा रहता था और जब भोजन करते थे विशेष रूपेणा उसको तो बिल्कुल सामने बिठा जहा भोजन कर रहे हैं वहा सामने वो रहेगा चकोर पक्षी जैसे भोजन आता है सब सामान रखते हैं राजा के सामने परोस देते हैं कोई राजा सामान को नहीं देखता है राजा चकोर पक्षी को देखता है वह भी आंख लाल होते हुए अंत बंद कर ले रहा है तो समझना चाहिए इसमें बहुत जहर है पर वो भोजन नहीं करेगा आंख लाल नहीं हो रहा है और आंख बंद नहीं करता है और बड़ा यही यू देख रहा और सुन सुन करके सुगंध खुश हो रहा है तो समझो कि भोजन में कोई जर नहीं है और फिर वो राजा खाने में प्रवृत्त होता है यह आते यार जैसा चकोर पक्षी वो क्या कर रहा है वो केवल देख रहा है भोजन को वो कुछ बोलता नहीं कुछ करता नहीं उसके आंग के रंग बदलना और बंद होने या खुले रहना इसके आधार पर क्या कर लिया राजा में प्रवृत्ति हो रही खाने न खाने निश्चय हो गया जर है या नहीं है प्रवृत्ति कहा हुई राजा में खाने ना खाने उसी प्रकार यह ब्रह्म रूपी अधिष्ठाता नित्य स्वरूप है जैसा नित्य अधिष्ठ चिकित्सा है चकोर पक्षी जैसे नित्य स्वरूप है यह ब्रह्म उसकी सत्ता में जैसा चकोर की सत्ता में राज्य की प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति है उसी प्रकार उस चेतन की सप्ताह मात्र में इस मन की प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति होती वास्तविक प्रेरित प्रेरणा नहीं है इसलिए चेतनता विशिष्ट सत्तात्व के कारण से पूरा है और प्रवृत्ति क्यों हो गई मन में सत्ता मात्र से कि परार्थत्ता वह संघात होता ही है दूसरे के लिए वह सोचने लगा मन मैं में इस चेतनता में मैं कार्य करके इस चेतन को मैं विषय सुख दे दू इसलिए प्रवृत्त होता है थकता है तो निवृत्त हो जाता है आप देखिए टीका में विषय ग्रहणार्थम नित्य चिकित्साया चकोरस्य अंतिम पंक्ति अनुगि विषय मतलब खाना पीना या विशेषता प्रिया राजा बैठा है भोजन खाने के लिए उसको ग्रहण करने के लिए वो क्या करता है नित्य विचिकित्सा है नित्य संशय है उसको क्या खाऊं क्या ना खाऊं पता तो नहीं किसमें जरे किसमें नहीं है ऐसी स्थिति में अधिष्ठातु चकोरस्य अधिष्ठा कौन है चकोर पक्षी उसका सन्निधि मात्र यथा राजभोजनादौ भोजनादि प्रवृत्ति प्रवृति निमित्त उसी प्रकार भी ले लेना उस चकोर को सन्निधि मात्र से राजा भोजनादि की प्रवृत्ति और प्रवृति जैसा होता है वैसा उस पर स्पष्ट करते हैं सात नंबर टिप्पणी देखिए नित्य चिकित्सा का मतलब क्या शुद्ध व्याधि प्रतिकार रूपा शुद्ध व्याधि प्रतिकार रूपा भूख को दूर करने के लिए या बीमारी को दूर करने कोई भोजन खा रहा है उसमें कोई झार दे दिया डॉक्टर ने कहे खिचड़ी खाओ खिचड़ी में ही जहर डाल दिया तो क्या करेंगे इसे व्याधि का परिहार रूप में भी कुछ खाना है, दवाई भी ले रहा है तो भी दवाई में जहर तो नहीं है इसे जान के केवल भोजन नहीं लिया व्याधि के जो साधन है दूर निर्करण का साधन दवाई आदि सब ले लो शुद्र व्याधि प्रतिकार रूपा भुक्ति तवृत्ति अप्रवृत्ति नियामक अधिष्ठाता चकोरा चिकित्सा में प्रवृत्ति और सही भुक्ति से वह सा, चकोर क्या करता है जैसे भोजन है सामग्री समय आ गया वो राजा खाने लगेगा उसे पहले वो बता देता है सिक्नल दे देता है खाने लग गाइन यदि वह सन्नीत सन सवि सविस्थिति मात्रुक्त अन्न उपस्थिति मात्र से क्या करता है नेत्री अंकों को बंद कर लेता है अंक बंद हो जाते लालास होने लगता है फिर बंद हो जाता है देख ही नहीं सकता जहर को बताओ तो भोजन में मिला थोड़ा सा जहर को भी झट पहचान लेता है क्या, क्या क्वालिटी बनाया भगवान ने उस पक्षी के अन सामर्थ्य दिया जहर को पहचानने का विलक्षण दिव्य चक्षु है जहर को पहचान ले रहा है और सहन नहीं होता लाल अंग बंद कर देता है नान्यथा, न अन्य में नहीं हो तो नहीं ना लाल होगा नंग बंद करेगा तेन परीक्षित राज्यों उसके द्वारा परीक्षा करके राजा का भोजने प्रवृत्ति आशे न्यास है भोजन प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है इस आशय से दृष्टांत पर दिया है नित्य उसी प्रकार समझ लो अभी नित्य चित्त स्वरूपया नित्य चित्त स्वरूप होने के नाते निमित्त भवति जैसा चकोर पक्षी राजा की प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति के निमित्त होता है उसी प्रकार से चैतिक स्वरूप चैतन्य मात्र होता है जो आपका आत्मा है वह इस मन के प्रवृत्ति और निवृत्ति के प्रति निमित्त मात्र ही है अधिष्ठात्र निमित्त मात्र इसे पूर्व थोड़ा कि में? एक कैसे निर्णय होता है कि चेतना अधिष्ठित मन है उसे श्रुति प्रमाण अन्य श्रुति अन्यत्र मनोअम अन्यत्र मना इस श्रुति प्रमाण बनता मेरा मन अन्यत्र था इसलिए मैं आपको ग्रहण नहीं किया इसमें मन को मन का अन्यत्र होने को देखने वाला कोई दूसरा था ना चेतन मानना पड़ेगा उसको जो मन की भी अन्यत्र स्थिति को जानने वाला है मन का भी जो दृष्टा है वह निश्चित रूप मन जड़ नहीं हो सकता होगा। चेतन यह होगा अतएव नादर्शन नादर्शन इत्यादि जो है लोकानुभव है और श्रुति भी है उसके मनाद कर्ण जो कर्ण उत्पादे व सिद्ध होता है उससे भिन्न कोई प्रदीप वत वह अचेतन है तो उस प्रदीप को भी जलाने वाला कोई चेतन जैसा होता है इस मन को प्रेरणा देने वाला सप्ताह मात्र से हो चाहे चे, चेतन का अपने स्वरूप से क्यों एक चेतन को पृथक मानना ही होगा और इच्छा मात्रा तात्पर्य होता है, बारंबार प्रेषितम जो कहा गया दो दो बार यह तात्पर्य है उसका प्रयत्न आदि अभाव प्रेरणा देने में भी, भी कोई प्रयत्न नहीं है इच्छा मात्रा संकल्प मात्रा इसका तात्पर्य होता है वह प्रयत्न भाव है का भाव लक्षित होता है इसका मतलब यह नहीं है वास्तविक वहां कोई इच्छा थी इच्छा का भी होने में कोई प्रयत्न नहीं था यदि इच्छा भी यदि भी किया नहीं जा सकता है इच्छा होने लगती है कोई तो इच्छा करे किसी को कहे तुम इच्छा करो मान लिया भोजन खा करके बैठा है तो आ, इतना बढ़िया मिठाई लाया हूं थोड़ी सी खाने की इच्छा कर लो भरी खा के बैठे हो और खाओ थोड़ा तो अगे भाई पेट भरा है, तृप्त हो चुका है आदमी जो है लोड पोट हो रहा है और लोड करके तो तो इतना भी कोई इच्छा हो ही नहीं सकती खाने की थोड़ा बहुत भी जगह खाली हो तब तो, तो इच्छा हो कर हो भी जाए देख करके लालच हो जाए तो खाने लाल जावर लोडेड आदमी है हा? गले तक खा लिया खा कर लौट रहा है हजम करने के लिए लोट पुटा पाना घूम रहा है वो कैसे करेगा इच्छा यहाँ पर भी परिपूर्ण तृप्त है, तो पर है, है। कहा उसमें इच्छा, हो इच्छा भी जो कहा जाता है वह वास्तव में वह निर्विकार होने के नाते इच्छा भी वहां पर नहीं है न तो इच्छा अस्तित्व निर्विकार विवेक्षित वास्तव इच्छा भी वहां पर नहीं है आने के लिए लोक में वैसे कहा कहा दिया जाता है। तो कह दिया जाता है है ब्रह्म ब्रह्म ने किया विचार सारी बातें इसी प्रकार से करने करके वास्तव में ब्रह्म में न इच्छा है ना होती है ना होगी अब बताओ तो वो सारी श्रुति ठप कर दिया सृष्टि श्रुतियों को ही है मांडव्य के नास्तव में ईश्वर mm -hmm. तो तो हम लोगों को परिश्रम करना पड़ता है विश्वास नहीं होता वास्तव में है ही ऐसा इसे कहते नस्त निर्विकारिव से प्रेषित तो प्रशुटा, फिर में थी थी का के का फिर भाव को। लक्षित जो किया गया, क्यों कर रहे हो तो राज्य इच्छा वृत्ति प्रवृत्ति काचिच वाघाद व्यापार तद्वदीय राज से किसी नौकर की प्रवृत्ति होती है गुरु की इच्छा मात्र से शिष्य की प्रवृत्ति होती है उस प्रकार से अपर परम की इच्छा मात्र से वायु का प्रवृत्ति क्यों नहीं हो सकती है तब जवाब है कि नहीं हो सकता तो विगत था ताला है संभावना अत्यंत भिन्न वस्तुओं में प्रेरित प्रेरक भाव नहीं हो सकता है जब तक देखो ना अपनापन रहता है तब तक तो प्रेरित प्रेरक प्रेर भाव रहती है दो व्यक्ति मान साथ में रहते हैं ये कासम रहते हैं आप चार पांच विद्यार्थी जब आपस में तालमेल बढ़िया है प्रेम है एक दूसरे के प्रेरी प्रेर आप उनको कहेंगे उनको कहेंगे आपस सब काम करते रहेंगे थोड़ा सा कहीं खटपट हुआ नहीं गिर तो दोनों के आंखें लाल हो जाएंगे फिर आपस प्रेरी प्रेरभाव रहेगा वो तो कहेगा थोड़ा पानी दे दो ले अपने आप वो बोलोगे जब आपने फटकारते नहीं अपने आप ले लो देगा शुरू शुरू में बोलने की, सारे की, बाद बाद बोलने की भी जरूरत नहीं थोड़ा इशारा भी हो जाए तुरंत दौड़ के ला दे देगा आप मांगने पर भी नहीं देते कितना फर्क हो गया क्यों पहले अभिन्नत्व था और अब विविध हो गया भिन्नत आ गया भेद आ गया जाता फिर एक दूसरे को पति पत्नी में नहीं होता कई दिनों तब तो मौन रह जाते दोनों के दोनों का लड़ गए तो लड़ गए तो गया कहानी फिर कई बार तो दो दो तीन दिन, दिन तक तो आपस में बात ही नहीं करेंगे वो खाना बनाएगी खिलाएगी सब कुछ होते रहेगा जनरल विवाह ये ना उसे बोल चा नहीं होगा ऐसे कितनों का कंप्लेंट आता है, है महाराज अब कुछ बीच में बोलो ताकि हमारे पति हमसे बोलना ही बंद कर दिया है अच्छा अब फिर हम लोगों को वहाँ बीच में कुछ डालना पड़ता है छोंक डालनी पड़ती है ताकि आप उसे बात करें कई बार ऐसे अब तो व्यवहार बंद करते बहुत बीमारी दूर हो गई महाराज ऐसे हो गया खराब हो गया देखो ग्रह देखो और पति पत्नी को जोड़ो आपका समझ जोड़ो बेटा बाप में लड़ाई हो गया और बेटे को समझाओ ऐसी दुनिया पर सारे प्रॉब्लम साधु के पास आते गृह का समाधान करते बैठे और फोन पे आके फ्री फंड में पहले मान लो आ जाए दस बीस रुपए चढ़ा दे फल दे ब्रह्मचारी में काम में आता वो भी नहीं <laughs> फोन पे ही कर लेता <laughs> तो <laughs> होता है वो। <laughs> आप समझ में आ रही ना जोगी का दुख दोगुण इसलिए राजा भी उसी के पास जाते दुख ले करके गृहस्थी भी उसी के पास जाते हैं दुख ले करके दो गुणा दुख चलता है वो सबका दुख सुनते रहता है सबका समाधान करते फिर खत्म न फोन पे बात करो मौन रह जाओ झंझट समाप्त ना कोई पूछेगा न समाधान करना ना सुनना पड़े कछड़ा है संसार की कछड़ा है अलग तो होने के नाते अत्यंत भेद होने के कारण प्रेरित प्रेरभाव प्रेर नहीं हो सकता एक है तो दूसरा था नित्य स्वरूपया तो निमित्त मात्र प्रवृत नित्य शिक्षा इसको भी समझा चुके हैं और अब कहते हैं इसी प्रकार से अन्यों में भी सब समझना है तो वर्तमान प्राणी नासिका भव प्राणी भव प्राण सबसे नासिका में होने वाला कौन है वो वायु विशेष ये जो वायु चल रहा है क्यों चल रहा है ये बंद क्यों नहीं हो जाता अपने आप कभी कोई बंद हो जाए अभी मर जाएगा श्वास बंद हो जाए चलना आज मर जाएगा ये जो तो सोते वक्त भी चलते रहता है तभी तो हम बच गए ये भी सो जाए तो कम खत्म हो जाएगा क्या विलक्षण भगवान ने बना रखा है आपके मन को सुला देता है आपके बहुत सारी इंद्रियों को सुला देता है लेकिन इस प्राण को नहीं सुनाता है सूर्य को नहीं सुनाता ये सूर्य सो जाएंगे आप जैसे दो घंटे एक्स्ट्रा फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी दुनिया में बहुत बबाल हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि भाई प्रकरणात या नासिका भव से घृणींद्र नहीं लेना प्राण शब्द वायु विशेष ये जो वायु विशेष है वो लेना है जो संचरण कर रहा है कब का लेना है पंच प्राणत विभाग होने से पूर्व सामान्य वो प्राण लेना इसलिए जन्म भाषण करें नासिका भवा नतु न तो हृदय हृदय प्राण गुदे अपान कहा स्थान वेद से कहीं क्रिया के के के उदान कारण है। के अपान कारण है। सम्यक के समान कारण समान ये सब उपाधि प्राणापान संज्ञा लायु एक होने पर भी एक क्या है वो शर्णांत संचारी वायु हो गया उसका नाम प्राण पड़ा वह प्राण भी एक होते हुए भी उपाधि भेद प्राण अपान संज्ञा लगते उपाधि क्या है क्रियार भी उपाधि है अथवा स्थान भी उपाधि है भेज भी उपाधि है हृदय आदि स्थान विशेष को लेकर के भी प्राण अपान संज्ञाएं होते हैं और अथवा दूसरा क्या है क्रियाार्वि उपाधि को लेकर के भी नाम संज्ञा बढ़ जाते हैं वो संज्ञा विशिष्ट को नहीं लेनेगा, वो प्राणी नहीं प्राण अपान समान कर, उसको प्राण को नहीं लेना प्राण से लेना विशेष वह नासिका जो वायु विशेष जो बाह शरीर बाया संचारी जो वायु है उसके अपेक्षा से विशेष शरीरांतर संचारी जो प्राण वायु विशेष वो लेना है क्यों छठा सूत्र आरंभ होता है प्रकरण प्रकरणात् छठा सूत्र है प्रकरणात् व्याख्या करेंगे कर्णसनिधानादित्य प्रकरणात है इन करणों का भी प्रेरक वहा वायु प्राण को लेना है कर्णसनिधि होने से आगे पीछे कर्ण कर दिया इसे बीच में उन दोनों का प्रेरक बोता वायु विशेष प्राण को लेना है नीचे आनंदिरी प्रकरणादि प्रकरणादिति कर्णसनिधान आदित्य णों का संधान होने से उन्हें पूर्व में मन को लिया आगे में वाणी आदि को ले रहे हैं इसलिए पूर्वोत्तर इंद्रियों का ही मामला है उन इंद्रियां किस आदर पर प्राण से में यह बात स्पष्ट ही है ये सारे वाग्याद इंद्रियां किसके साथ आयुर्भाव को प्राप्त कर गए प्राण के साथ प्राण के साथ एकता को प्राप्त कर जाते हैं सभी वो अपने क्रियाकलाप करते हैं खाना पीना करते हैं सब काम कर ले इंद्रिया नहीं दी इंद्रिया भूखे मर जाते, जा तो प्राणी खाता पीता है प्राण के ओर तो खाते पीते हो तो इंद्रिया कहां से खाएंगे इंद्रिया प्राण के साथ ताजा करके खाते पीते इसलिए इंद्रियों के प्रकरण होने से यह चीज ताजा पर अपने क्रियाकलाप करने समर्थ हो रहे हैं वह तो कौन है वो प्राण उस प्राण को यहां प्रकरण के अनुसार लेना चाहिए प्रथमत्व चलन क्रियाया प्रथमत्व चलन क्रियाया प्राण निमित क्योंकि जो है प्रथमत्व घाण एक एकी इत्यादि प्रथमत्व प्राधान्यम टिप्पण कार कहते हैं प्रथमत्म ने प्राधान्य और कुछ लोग यहाँ टिप्पण कार के अनुसार घ्राण इंद्रिय और प्राण दोनों के एकीकरण करके कह कर दिया कि करके ग्रहण घ्राण प्राण क्योंकि दो दोनों में है आदमी विद्यमान इंद्रिय और विद्यमान जो प्राण प्राणवायु संचरण हो रहा है दोनों के करके कर लोग लेते हैं और प्रथमत्व क्या है प्राधान्य घान्य प्राधान नहीं है इसलिए प्राधान्य तो किसमें आएगा वायु रूपा प्राण में ही आएगा चलन क्रिया प्राण निमित्व कोई भी चलन क्रिया हो कहीं भी हो किसी भी इंद्री में हो शरीर में हो चाहे किसी में भी हो वह जो चलन क्रिया प्राण निमित्त ही है जिस क्षेत्र से प्राण निकल जाए उस क्षेत्र में कभी कोई प्राण चलन क्रिया नहीं हो सकती चलन क्रिया यहा प्राण निमित था स्वत विषया भाष मात्र कर्णा प्रवृत्ति ही था न प्राण प्रकृति रूपा प्रकृति अपेक्षा के बिना कर्णों का जो है प्रवृत्ति प्राण मित्र भले योचंद्रिया के प्रति लेकिन विषय के भाषण करना के प्रति जो कर्णों की जो प्रवृत्ति है वह स्वत ही होती है प्राण तो सदा है नहीं तो फिर प्रवृत्त होने लग जाएगा इसे का मतलब क्या? प्राण निरपेक्षा यदि प्राणाधीन उनका जीवन है फिर प्राण के अपेक्षा किए भी ना मन आदि स्वतंत्र है अपने विषय को उपासन करने की प्रवृत्ति में नहीं तो 24 घंटा प्राण है फिर प्राण के वजह से 24 घंटा सारी इंद्रिया काम करने लग जाएंगे फिर फिर जल्दी थक जाएगा जल्दी मर जाएगा शरीर इसलिए शांतता का निवृत्ति करने के लिए क्या करना पड़ा तब तो मानते इसलिए प्राण कर रहते हुए भी इंद्रियों की प्रवृत्ति नहीं होती है इसलिए क्या पूर्ण होता है यद्यपि चलन क्रिया प्राण निमितक है फिर भी मनाली का प्रवृत्ति जो स्विषय भाषण के प्रति प्रवृत्ति के प्रति कारण प्राण नहीं है साक्षात इसे कदस्व तो विषय भाषमात्मकरणा प्रवृत्ति छलित क्रिया तो प्राण से मनादिशु इसलिए मनादियों में जो चलनात्मक क्रिया देख रहे हो वह तो प्राण का ही धर्म है जो मन में दिखाई दे रहा है प्राण से वन क्रिया मनादिशु दृश्यते प्राण का ही चलनात्मक क्रिया को हम कहा देख, देख रहे हैं मन में देख रहे हैं नहीं तो प्राण का संचलन हो रहा है यह आपको पता भी नहीं चलेगा है कि नहीं प्राण का संचलन हो रहा है ये कैसे पता लगाते हैं डॉक्टर लोग भी आठ देखेंगे धप धप कर रहा है नाड़ी देखेंगे दब दब कर रहा है, रहा है है है इसका प्राण चल चल चल मैंने कहीं कहीं क्रिया क्रिया तो को देखा वो किसकी आप नाड़ी में ठप ठप कर रहा है नाड़ी का थप तप हो जो नहीं है नाड़ी में नहीं है वो, वो प्राण का है वो तभी तो आपने कहा इसको देख करके प्राण चल रहा है इसलिए कहते जो हाँ चलिक्रिया आप तो देख रहे हो चलनात्मक क्रिया जहां कहीं भी दिख रहा है शरीर से ऊपर से नीचे तक कहीं भी कुछ भी हिस्सा में आप देख रहे हैं वह क्रिया प्राण का ही है अत मनाली में भी होने हो रहा है जो प्रवृत्ति रूप चलनात्मक क्रिया वह भी प्राण का है किंतु कि विषया जो चीज वो प्राण का चली क्रिया जो मनाली में वो प्राण का है विषय भाषण में लेकिन मनाली स्वतंत्र है ये अंतर को भाषा ध्यान के यहां प्रकट करना चाह रहे हैं प्राथम्यं गच्छति युक्ता प्रयुक्ता इसलिए मंत्र में इसलिए इतना बात कह दिया उसको समझाने के लिए प्रथम प्राधान ने प्राधान्य सै प्रति गच्छति प्राण के अंदर ही प्राथमिकता है प्राधान्यता है सकल क्रियाओं के प्रति युक्ता प्रयुक्ता प्राण से प्रयुक्त हो होकर के प्रवृत्त हो रहे हैं तक वह प्राण भी किसके तो प्रेरित होकर प्रवृत्त हो रहा है लेकिन प्राण भी क्यों चल रहा है आपके अंदर वह ब्रह्म की सत्ता के वजह से चल रहा है चेतन की सत्ता के वजह से आप चेतन की सत्ता के वजह से ये ही प्राण भी प्रेरित तो होकर के युक्त होकर के चलता है वाचो वनम वाचो मैने वनम किन निमित्तम ये जो बोलना है वह उसका भी निमित्त क्या है प्राणी नाम प्राणियों के अंदर यह बोलना रूपी जो क्रिया है वह किन निम्ताम? चक्षु चक्षुश्रोत्रोश्च और चक्षु श्रोत्रोश्चा इसी प्रकार से आम और कान इनका देखना और सुनना रूपी क्रियाओं में भी कौन निमित्त बनता है को देव प्रयोक्ता कौन एव दिव्य चैतन्य देवनाथ द्योतनाथ देवहात् प्रकाशनाथ देव जो प्रकाश स्वरूप होने से चैतन्य होने के नकाश स्वरूप है प्रकाश स्वरूप होने वाला वह देव वह कौन है जिन सब का प्रयुक्ता है कहने का तात्पर्य कर्णा नामिष्ठा चेतनावान यह सख्य कर्णों का जो अधिष्ठा चेतनवान है उसका क्या क्या विशेषण है ये पूछने का शिष्य का तात्पर्य विशेषण है तो मतलब क्या विशेषण व्यावर्तको धर्म है स्वया कहा, कहा? अर्थात इस ब्रह्म को अन्यों से व्यावर्तन करके पहचानने योग्य क्या क्या धर्म है कि शिष्य यही जानता है दुनिया दुनियावर लक्षणों को रट लिया है पृथ्वी, ना किसी प्रकार ब्रह्म को भी समझता है कोई न कोईारण धर्म से धर्म होगा वो असाधारण धर्म के बारे में शिष्य गुरु से पूछता है उस ब्रह्म उस चेतन पदार्थ जो शब्द प्रेरक है उसका उन असाधारण धर्मों को बताइए जिनके तरह तो हम उसको पहचान सकेंगे जान सकेंगे अनुभव कर सकेंगे यह इस प्रश्न का